प्राप्त होगा इसमें संशय नहीं है मनु के प्रथम अध्याय को देखो उसमें ब्राह्मणों के धर्म का वर्णन किया हुआ है अब क्षत्रियों का धर्म शौर्य ते, तेज धृति दक्षता युद्ध में जय दान ईश्वर भाव स्वामित्व अर्थात आज्ञा देना और प्रजा की ओर से यथार्थ अनुवर्तन करवाना है यथार्थ प्रजा ए, यथार्थ प्रजा का रक्षण करने से देश में इज्ज़ा अध्ययन दान ये कर्म अच्छे प्रकार होते हैं बनियों का धर्म पशुओं का पालन दान इज्जया देना, देना लेना और खेती करना है इस प्रकार की मनुष्यों में गुण कर्मानुरूप व्यवस्था मनु के समय तक पूर्णतया चलती रही अलम अलम स्वामी जी मनुस्मृति के दो श्लोकों को यहाँ पर उद्धत करते हुए वो बताते हैं की संसार में दोनों प्रकार के लोग मिल जाते हैं आज भी है पहले भी थे और आगे भी होंगे तो कहते है की उनकी पहचान कैसे करेंगे की ये सामने वाला जो मुझसे व्यवहार कर रहा है इसका अंतःकरण कैसा है इसका मन कैसा है इसकी पहचान कुछ तो उसके संकेतों से हम प्राप्त कर सकते हैं उसकी आंखें उसकी क्रियाएं उसका चाल चलन उसका आचरण उसके हाव भाव इन लक्षणों से हम सामने वाले व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझ सकते हैं उसके चेहरे का आकृति का मुख का मनोविज्ञान उसके अंगों का मनोविज्ञान क्या कह रहा है उसकी क्रियाओं से हम क्या समझ रहे हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि कुछ प्रकट लक्षण होते हैं और कुछ अप्रकट लक्षण होते हैं प्रकट लक्षण तो स्पष्ट ही दूसरा समझ लेता है किसी ने आख से हाथ से मुख घुमा करके कोई भी वो संकेत करता है शुभ या अशुभ उन संकेतों से व्यक्ति के चरित्र का पता स्थूल रूप से लग जाता है लेकिन कई ऐसे होते हैं कि अंदर वो अपने दुष्प्रवृत्तियों के ही शिकार रहते हैं लेकिन बाहर पे उनका वो आचरण जल्दी से पकड़ में नहीं आता है क्योंकि वो इतने बुद्धिमान होते हैं कि सामने वाले को ही नहीं होने देते कि मेरी अंदर की कोई दुष्प्रवृत्ति अपना विकट रूप सामने वाले के के समक्ष प्रकट कर दे तो स्वामी जी कहते हैं मनु जी के उसको उद्दित करके कहते हैं अनार्यता आर्य वो लोग है जिनका व्यवहार आचरण प्रशंसनीय है जो उन निंदित कर्मों से दूर रहते हैं जिनको समाज में सब विद्वानों के समक्ष उचित नहीं माना जाता फिर कहते हैं निष्ठुरता जैसे मैंने कल एक उदाहरण आपको दिया था कि निष्ठुर लोग वो होते हैं कि जिनके अंदर करुणा दया सहानुभूति मरसी जाती है और ऐसा लगता है कि रजोगुणी तमोगुणी की प्रधानता होने से ही उनके अंदर के संस्कार इतने क्रूर और कठोर होते हैं कि शायद पत्थर पिघल जाए लेकिन वो नहीं पिघलते कई बार ऐसे व्यवहार देखे जाते हैं एक सन्यासी है अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगा बहुत कठोर बोलते हैं तो फिर दूसरा उन्हें समझाता है कि स्वामी जी आप तो सन्यासी हैं आपका व्यवहार तो मधुर होना चाहिए आप इतना कठोर बोल करके क्या प्रसन्नचित रह सकते हैं कठोर बोलने वाला पहले तो स्वयं ही अशांत होता है अपने लिए दुख का बीज पहले स्वयं अंदर डाल लेता है फिर वो दूसरों के अंदर उस पर आरोपित कर देता है और दूसरे के अंदर भी हम हिंसा के और कुसंस्कारों को जगाने का काम कर देते तो वो सन्यासी ऐसे थे जब उनसे कहा गया कि महाराज आप तो बहुत कठोर प्रकृति के साथ में अपने मिलने वाले के लिए व्यवहार करते हैं तो अपना व्यवहार सुधारिए तो वो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कोई प्रेम करने वाला नहीं देखा मुझे किसी ने प्रेम नहीं किया मुझे जो मिले वो सब ऐसे मिले रूखे सूखे कर्कश कटुता उत्पन्न करने वाले उद्विग्न घृणा हमें ऐसे लोग मिले तो इसलिए मेरा स्वभाव ऐसा ही बन गया है। ये दुनिया निश्चित ही एक कटीला अरण्य है लेकिन इसमें तो फूल खिलते हैं ना फूल भी तो इसी में खेलते हैं किसी की दृष्टि फूलों पर जाती है किसी की दृष्टि कांटो पे जाती है ऐसा कोई संसार नहीं मिलेगा चाहे इस लोक में या दुनिया में जहाँ तक भी ब्रह्मांड है वहाँ की कि किसी भी पृथ्वी आदि लोक पर की जहाँ सारे लोग बिल्कुल प्रेम में आनंद में शांति में बड़े अच्छे स्वभाव वाले मिल जाए ये संभव नहीं है ये ईर्ष्याष का संसार है और इसमें ये सब लोग मिलते हैं और इन्हीं लोगों के बीच में जो देव प्रवृत्ति का जो जो मनुष्य होता है वो इनके बीच में रहते हुए ही अपने उद्देश्य के लिए सीढ़ियां बनाता है तो कहते हैं कि निष्ठुरता ऐसे लोग होते हैं जो निष्ठुर होते हैं फिर कहते हैं क्रूरता क्रूरता और निष्ठुरता में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन फिर भी जैसे पशु स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं कि जैसे एक बलवान पशु दुर्बल पशु पर प्रहार करता है उसको कमजोर समझ करके और उसके प्राण विहर लेता है और यह हमें प्रत्यक्ष देखने में आता है ऐसे ही इस संसार में ऐसे पशु भी है मनुष्यूपी पशु जो अपने से दुर्बलों पर प्रहार करते हैं उन पर अत्याचार करते हैं उनको घृणा करते हैं उनको जीने का कोई अधिकार नहीं देते हैं वो दुर्बल पशु भी इस अरण्य में इस संसार रूपी अरण्य में बिचरते हैं फिर आगे कहते हैं कि निष्क्रियात्मकता निष्क्रियात्मता कुछ ऐसे लोग होते हैं कि संसार के दूसरे कामों के लिए वो बहुत उत्साहित मन से तैयार रहते हैं कहीं यात्रा करना है किसी को कोई सामान पहुंचाना है कोई छल कपट वाला काम करना है किसी की गुप्तचरी करना है गुप्तचर का मतलब समझते हैं ना जासूस, किसी की जासूसी करना है कई लोगों स्वभाव होता है कि जैसे दो व्यक्ति कोई बात कर रहे हैं तो कान लगा के सुनते रहेंगे कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे उसको ये संशय हो जाता है कि कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे और वो खाम खां व्यर्थ में ही अपने मन को खिन्न करता रहता है और भले ही वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं वो कोई और दूसरी बात कर रहे हैं लेकिन संशयालु व्यक्ति को आत्मा उसको यही लगता है कि शायद मेरे बारे में ही चर्चा चल रही है फिर मैं पूछूंगा आपको जब अकेले मिलेगा तो कहेगा क्यों मेरे बारे में तू क्या कह रहा था तो आपके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा था हम लोग तो आपस में एक सामान्य चर्चा कर रहे थे नहीं नहीं तू झूठ बोल रहा मेरे बारे में जो है तू चर्चा कर रहा था क्योंकि मेरी तेरी बनती नहीं इसलिए तो मेरे बारे में तू उस दूसरे व्यक्ति से कुछ कह रहा था अब ये व्यर्थ में हम दुख खड़ा कर रहे हैं व्यर्थ में हम दुख के बीज बो रहे हैं जिसका ना तो बीज भी हमने कल्पना से ही बना दिए और हम बीज ऐसे खड़े कर कर करके करके अपने सारे जीवन को इसी तरह जीते रहते हैं इसी तरह तो कहते हैं कि ये निष्क्रियात्मता तो कहते हैं निष्क्रिय इन कामों में तो उनकी बहुत रुचि रहती है लेकिन यज्ञ में यज्ञ संबंधी कार्यक्रम में सत्संग में पढ़ाई में कहीं कोई विशेष सभा चल रही है उसमें उसमें उस व्यक्ति की रुचि नहीं होती वहां से वह निष्क्रिय होता है आयसे लोग कौन होते हैं नास्ती परा नास्ती पढ़ा लोग उपनिषद में आता है कि उनके लिए यही लोक है खाओ पियो मौज करो आनंद लो घूमो फिरो सैर सपाटे ये वो सब करना है तो उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि पुनर पुनर पुनर्वसम आप में वो बार बार मेरे जन्म मरण के मृत्यु के बस में पड़ता है यानी उसको बार बार जन्म की और मृत्यु की यातनाओं सहना होता है और जन्म मृत्यु की यात्रा तो थोड़ी देर की होती है लेकिन कुछ ऐसी भी योनियां होती हैं कि जिनमें बहुत दुख बहुत अंधकार बहुत अज्ञान की वहां पर उपस्थिति रहती है तो कहते हैं कि ये लोग जो होते हैं ना ये लोग जो केवल इस जन्म तक ही सीमित रहते हैं बस पता नहीं अगला जन्म है कि नहीं है होगा भी नहीं होगा और होगा तो किसने देखा है ये तर्क जो है उसको धार्मिक बनने में विघ्न पहुंचाते आगे नहीं बढ़ने देते तो कहते हैं कि निष्क्रिया निष्क्रियात्मता वो भी अनार्य है और कहते हैं पुरुषम इहा है कहते हैं इस लोक में इस लोक में कलुष योनिजम कलुष किसे कहते हैं आप को तो कहते हैं कि ऐसे माता पिता जो कलुष वृत्ति में जिन्होंने अपनी बच्चे की नींव डाली है ऐसे कलुष विचार वाले माता पिता की योनि से जो बच्चा जन्म लेता है जन्म लेने वाला योनिजा जन्म लेने वाला पुरुषम बेयंती लोक है इस लोक में उस जन्म लेने वाले पुरुष के उस अनारीय पुरुष के इस तरह के लक्षण प्रकट होते देखे जाते हैं ये अनार्यू के लक्षण कहे और आगे और भी एक श्लोक में कहा है कहते पितृम व लभते शीलम मातुर व उभमेव न कथंचित दुर्योनी प्रकृति स्वाम्य छति कहते हैं दुर्योनी बुरे माता पिता के स्वभाव के यहाँ बुरे माता पिता के यहाँ जो जन्म लेने वाला है बुरे स्वभाव के माता पिता की के गर्व से जो जन्म लेने वाला है वो है दुर्योनी तो ऐसा जो जन्म लेने वाला है जिसके माता पिता का स्वभाव सुंदर सात्विक सतोगुणी नहीं है तो कहते हैं ये इस प्रकार की योनि योनि से जन्म लेने वाला कहते हैं पितृम बा लभते शीलम मातुर्भय या तो पिता से अपने स्वभाव को प्रकट करता है क्योंकि पिता का जैसा स्वभाव होता है बच्चे के अंदर भी उस स्वभाव का आजाना स्वाभाविक है इसीलिए संस्कार विधि की व्याख्या और पुस्तक की की गई है लिखी गई है कि जिससे किसी प्रकार से ये अपने मलिन संस्कारों को जो लेकर के आया है जो पिता से इसको मलिन संस्कार मिल गए हैं वो धुल जाए वो साफ सुथरे हो जाए तो या तो वो दुरयोनी बुरे जन्म लेने वाला बुरे माता पिता के स्वभाव से जन्म लेने वाला या तो कहते हैं वो पित्रम पिता पिता के स्वभाव को प्राप्त करता है अथवा कहते हैं कहते है मातुर माता से स्वभाव को प्राप्त करता है क्योंकि दोनों माता पिता एक ही स्वभाव के हैं या तो माता से स्वभाव प्राप्त करता है या पिता से अथवा कहते हैं उभय या दोनों से ही वो उनके बुरे स्वभाव को धारण कर लेता है जैसे माता पिता होते हैं वैसी संतान उत्पन्न होती है और ये बिल्कुल सत्य सत्य हैं क्योंकि माता और पिता जिसके आर्य विद्वान धर्मात्मा और अच्छे सदाचार गुणों को धारण करने वाले होते स्वाभाविक है उनकी संतान भी वैसी ही गुणों वाली उत्पन्न होती है और ये देखी जाती है ऐसा देखा जाता है तो कहते हैं या तो दोनों से वो उन बुरे स्वभाव को प्राप्त करता है और कहते हैं ना कथनचित दुर्योनी प्रकृति स्वाम में क्षति कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो है कथनचित प्रकृतिम न स्वाम नियत ऐसा जो बालक है या या इस प्रकार के स्वभाव वाला जो व्यक्ति है वह अपने उस बुरे स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाता है नियत नियंत्रित नहीं कर पाता है नियत है ना इसमें प्रकृति क्या है स्वभाव है ना उसको वो नियति ना नियति यानी वो नियंत्रित उसको नहीं कर पाता है। लेकिन निपूर्वक है ना निपूर्वक होगी तो उपसर्ग के हिसाब से यार तो बदल भी सकता है नहीं बदल सकता नहीं स्वाम प्रकृतिम कथनचित ना नियति अपनी जो उसकी प्रकृति है जो उसको माता पिता से मिली है उसका जो स्वभाव है उसको वो कभी भी नियंत्रित नहीं कर पाता अर्थात कभी कभी उसका बुरा स्वभाव समाज में प्रकट हो जाता है नियंत्रित कर नहीं पाता कई बार आदमी अपने बुरे स्वभावों को जैसे एकदम आवेश आया किसी का भी आवेश आ सकता है काम है क्रोध है ईर्ष्या है द्वेष है ये सब आवेश हैं। और इन आवेशों को नियंत्रित करने के लिए फिर अच्छे संस्कारों का कर, निर्माण करना होता है तो कहते हैं कि इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं कथनचित का मतलब ये नहीं मान, मानना चाहिए कि बस अगर मैं बुरे स्वभाव का हूँ तो अब मैं हमेशा बुरा ही रहूंगा ऐसा नहीं मानना चाहिए हमारे हाथ में है कि मैं अपने उस बुरे स्वभाव को बदल डालू अपनी अच्छी आदतों का निर्माण करूंगा तो बुरे स्वभाव स्वतः ही धीर धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगे एक समान रूप से कहा है कि मतलब जो बुरे स्वभाव है ना उसको नियंत्रित कर तो सकता है लेकिन उसके लिए उसको बहुत जागरूक रहना पड़ेगा जैसे पंचतंत्र में एक बात आती है स्वभावो मूर्धनी बरतते स्वभावो मूर्धनी बरतते अर्थात मनुष्य का जो स्वभाव है ना मूर्धनी वो ही सबसे मुख्य होता है व्यक्ति वेद पढ़ रहा है शास्त्र पढ़ रहा है विद्वानों को प्रचंद सुन रहा है सभा में बोल भी रहा है वक्ता भी है सब कुछ कर रहा है लेकिन जैसे ही वो संस्कार एक अंदर का उभरता है ना तो सारे ये गीता और ये आपके वेद और ये दर्शन और उपन्यास सारे असमर्थ होकर के आपको देखते रहते हैं कि भैया तू क्या कर रहा है मुझे देख ले एक बार तूने मुझे इतना पढ़ा है अब मेरी तुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही है पर क्रोध में आदमी को याद नहीं आता है क्योंकि ध्यायते विषयान कुंसा संघर्षु क्या थे जहाँ वहां क्रोध होगा ही क्रोध का मूल कारण है आसक्ति वो आसक्ति व्यक्ति में हो सकती है वस्तु में हो सकती है किसी स्थान में हो सकती है अपने विचारों के प्रति कहीं भी आसक्ति का संबंध हम जोड़ सकते हैं तो कहते हैं कि न कथंचित शह जो है न कथंचित स्व प्रकृति तो इसका अभाव यही लेना चाहिए कि अगर व्यक्ति साधना करे प्रयास करे तो अपनी प्रकृति को बदल भी सकता है क्योंकि योग दर्शन में महतिषि पतंजलि तो कहते हैं कि संस्कार हो जाते हैं नहीं तो उन्हें कहने की क्या जरूरत थी वो कहते ही नहीं और ये प्रतिपक्ष भावना क्या है वितर्क बाद इति प्रतिपक्ष भावनाम महतिषि पतंजलि कहते है कि परेशान हो तो मैं तुम्हें तो एक उपाय बताता हूं कैसे अपने उस दुख को आप सुख में बदल सकते हैं वो तरकीब है कहते हैं कि वितर्क वादने जब आप हम वितर्कों से पीड़ित होते हैं यम नियमों से विरुद्ध कार्य करने की बहुत तीव्र इच्छा उठती है हिंसा करो चोरी करो व्यवचार करो इसको मारो उसको करो ये करो वो करो जब इस तरह की एक हमारे अंदर हमारे, हमारे से अराजकता जब उठ जाती है कहते हैं कि उसको नियंत्रित करने के लिए घृणा आती है तो प्रेम भावना उत्पन्न करो हिंसा भावना आती है तो हिंसा पर विचार करो कि ये जो मैं हिंसा कर रहा हूं इसके पीछे क्या प्रयोजन है कहीं ये मैं गलत कदम तो नहीं उठा रहा हूं व्यर्थ में लोग देख देख करके ईर्ष्या करते रहते हैं एक दूसरे को देख देख करके जलते रहते हैं उसने कुछ बिगाड़ा भी नहीं ना कोई खेत काटे ना कोई चरी काटी ना कोई गन्ना काटा ना भूमि कब्जा किया पर देख देख के जलते रहते हैं तो ये जो हम अपने अंदर जो दुख का निर्माण करते हैं इसकी पतंजलि मनोवैज्ञानिक के रूप में हमें एक उपाय देते प्रक्रिया देते कि आप इस प्रक्रिया से चलेंगे तो आप खुश रह सकते हैं आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं तो ऐसा नहीं कि अब मनु जी ने जो श्लोक लिख दिया है तो बस अमिठ है विदाता में यथललाट लिखता हूं विधाता तो ने जो पर लिख दिया है ना बस वो अटल है वो बदल नहीं सकता ऐसा नहीं है विधाता ने तो हमारे कर्म के हिसाब से ललाट को लिखा है तो हम उस ललाट पर लिखे हुए को बदल सकते हैं अपने नए कर्मों के द्वारा हम उसको बदल सकते हैं प्रारब्ध के द्वारा जो पुरुषार्थ के द्वारा तो ये इस श्लोक का जो अर्थ है वो सामान्य फिर आगे आगे कहते हैं कि ब्राह्मणों का मुख्य धर्म क्या है कहते हैं सब ग्रंथों में ज्ञान प्राप्ति करना ही क्या है ब्राह्मणों का मुख्य धर्म पैसा कमाना तो है नहीं की करो दो के चार चार के आठ आठ के दस निन्यानवे होगा भी एक के पीछे घूम रहा है एक का पूरा होगा कहते हैं कि एक आदमी जो था ना वो अपने परिवार में रहता था तो बड़ी हसी खुशी से रहता था खूब खाता था पीता था रोज कुआ खोदना रोज पानी पीना यही उसका नित्य का नियम था जैसे विदेशी लोग करते हैं हम भारतीय जब वहां पहुंचेंगे तो हम तो संग्रह करते हैं आप दर्द दर्थ, धनम रक्षेत, आप के लिए धन की रक्षा करें पर वो ऐसा नहीं सोचते उनको सरकार सारी व्यवस्था देती है तो रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो तो, तो सेठ के घर में बड़ा कोलाहल मचा रहता था वो सेठ स्वयं से अशांत रहता था कि आज ये नहीं हुआ आज वो नहीं हुआ आज वहां से इतना आना चाहिए था आज वहां से इतना नहीं मिला आज इतना मिलना चाहिए था तो किसी ने कहा कि सेठ जी आप तो बहुत परेशान देखते हो और बोले ये जो आपके पड़ोस में जो रहता है गरीब व्यक्ति उसके पास खाने पीने की भी कोई विशेष सुविधा नहीं है फिर भी ये व्यक्ति बड़ा शांत प्रसन्न नाचते रहते हैं परिवार के लोग गाते रहते हैं ढोल बजाते रहते हैं ये क्या है तो बोले ठीक है मैं इसका उत्तर तुम्हें तो कुछ ही दिनों में दे, दे देता हूँ तो कहते है की सेठ ने निन्यानवे रूपये जो थे एक थैली में भरकर के उसके आंगन में फेंक दिए फेंक दिए तो देखा गिने तो अरे निन्यानवे रुपए वो हो एक रूपया और चाहिए बस जिस दिन उसको निन्यानवे रुपए मिले उस दिन से उसका नाचना गाना खाना पीना हंसना सब बंद हो गया वो निन्यानवे चक्करों पड़ गया तो कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते तो हैं कि चाहते तो हैं कि हम ये करें लेकिन कितना चाहना है और किस किसके लिए चाहना है इस पर थोड़ा सा हम अगर विचार कर लें तो हम हर आश्रम में जिस आश्रम में भी रहते हैं हम ठीक ढंग से जी सकते हैं बाकी चर्चा कल करेंगे अब शांति पाठ ओ शांतिरंतर इम शांत